किस कदर तो मैं रहूंगी यहाँ की यहीं पर सुनो भिज सकती हूँ तुमको इधर से जवाब नहीं देखा ये बनाया ये एक है नमूना के तौर पर इस तरह से हम कई तरह से जवाब दे सकते हैं वर्कशॉप पर तुमको जाना ही होगा मैं नहीं जाऊंगी भाव में आ हम दोनों ही जाएंगे, जाएंगे? फिर वो क्वेश्चन आंसर ये ये तो तो क्लियर हो गया बहुत जल्दी हो गया बहुत जल्दी, जल्दी हो गया सवाल जवाब पात्र पात्र भी भी भी भी सामने भी सामने भी सामने है है स्थिति आपको लगता भी है कि ये सही होगा तब <laughs> जब तो तो घटना वैसे बोल के दिखाओगे बहुत जवाबी पता लगेगा गाना Stylized. Stylized. हाँ. उस भाव में खड़े के फिर गाना गाओ देखो और <laughs> <laughs> <laughs> और भी है? और भी कोई मैंने एक ही बनाया वैसे कई एग्जाम्पल कर सकते हैं हम लोग नहीं। नहीं। कर सकते हैं। ये नैरेटिव वाले में भी इस तरह सवाल जवाब कर सकते हैं ना लोग हाँ। नहीं, नहीं। क्या हुआ तो नहीं है राजा हरिश्चंद्र भर्खी की <laughs> ने दूड़ा के जा रे रास रासानी माता झरनी दो तो तो समझ आए। में आएगा अच्छा। वो सवाल साढ़ के जा रे जारे एक कट मारी रिणी माता मारी गो कटे मारी याद नहीं है। तो अच्छा, खे, खे, जो ऐसे ऐसे गाने भी है जैसे कोई वो तो नहीं है एक तो ही गाना, में गाना में है।, ये है तो, तो, तो ये तो तालरिया, मंगरिया, मंगरिया।, तालरिया, मंगरिया सीधा आपको ने पीहरिये पोचा जो सा वो वापस इसका जवाब हो प्यारी प्यारी गोरी हो सा हो पी हरी हरी किया तो माई सामसे, पानी दो मंगवावे सा पानी डो मंगवा तो माई सामसे, पानी सा पानी डो भरवावे वैसा पतली कमर डी जा मतलब ऐसे उसमें चलता है दोनों के सवाल जवाब है के पानी ने भरने, गोरी पनिया फूटोड़े आंगन मल जी की करनाचू रहे काच बिड़ा दु मरव का ये तो सवाल जवाब है बहुत कुछ हो सकता है सवाल जवाब बहुत कुछ हो सकता है था। था। था। था। था। मतलब आपका घटना कहानी और अचानक से आपने एकदम घटना के मूड मतलब मान लीजिए एकदम कोई रोने का सीन है आपने एकदम उससे अलग हटकर कोई चीज बोल कोई उसे अलग हट उस, उसके भाव उससे रोने से मिल रहे रहे हैं हैं क्यों नहीं हो सकता उसको वो एनालाइज कर रहा कि ये भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ आज कल दिल्ली में है जेरे बहसी मुद्दा मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह तरह जिंदगी ने जब छुआ छुआ तब पास कर इस तरह से ये भी एक हो सकता है और, और कि अब इसमें क्या क्या आएगा क्या आएगा दृश्य जरूरी नहीं है कि आपके गाने के साथ दृश्य हो ही अच्छा ये भी कोई जरूरी नहीं है लेकिन वो हुआ और उसके बाद एकदम उसी सीन को काटते हुए उससे एकदम अलग करेगा अपने बहुत है। अब इसमें जैसे एक ये, ये है ना हमारी कहानी कहेगी ये घटना हमारी कहानी कहेगी ये भोपाल की। ये तो पूरे पूरे में चल रहा है इसको बीच बीच में रोक, रोक के, है? निए निए। कहानी तो तो है ये घटना तो क्या है ये घटना हमारी कहानी कहेगी घटना में रोमांटिक उसमें उसमें हमारी कहानी मत जाओ कि लेकिन कर दो नोट किसी भी चीज तो पूरा गाते हैं जैसे है ना हमारी कट गया ना पूरी आई ना एकदम बंद कर दिया उसको खट काट दिया था जबकि पूरा वहां का कितना लय है वो लोग जहां तले तो तरंग मांगता है वहां तक ना देखकर के बीच में काट का के, काट के। ऐसे शब्द हमारा वही रहते हैं लेकिन पीछे में कट जाता है तो बोल के भाव के साथ करते हैं जो गतिगत है लोग तो नृत्य के भाव के साथ दिक्कत थी ना भाव के साथ नहीं वो ऑफ ताल भी हो जाएगा ना जंप आता है जंप आएगा ही वो वाला नोट तक ही चल में भी तो होता है हां बोल के तके से भाजी अंधेरी नगरी चौपट राजा तके से भाजी तके से भाजी, तो भाजी अंधेरी नगरी चौपट राजा ये पूरे हुआ हमें आधा पूरा नहीं। नहीं। नहीं। करो। नहीं। थोड़ा ऊंचाई गाया जा रहा ये वो एक तोड़ तोड़ नहीं नहीं उसको बीच में रहा रहा तो जैसे है। हाँ. था। था, था। था। जैसे जैसे दूसरा वाला ये हुआ ना अब इसको अगर तोड़ दो ऑफ नोट करो तो क्या होगा तके तके से उसको उसको उसको नहीं नहीं जोड़ा तो मतलब मात्रा आपने मात्रा आपने आपने पूरी पूरी करी पहले ही तोड़ दिया अच्छा सेर को पूरा रखो और भाजी को काट दो तके से आजा, आजा आजा, को से रिभाजी, से थाजा, थाजा, थाजा, थाजा। इस को मेरे ख्याल आप सब कोई ना कोई गाना लेकर उसको करके नहीं कोई गाने की लो ना कोई गाना लो जो अभी तक हम लोग पूरे उसमें गा रहे हैं और उसको फिर नाटक में गाते हुए नाटक का कहाँ दिन। वो तो टूटता है तोड़ा है यार हम लोग जिस तरह से गा रहे थे तो उसने बेसिकली यही हम इसमें भी है लेकिन उसमें रिदम बदल जाएगी टूटता है ना अच्छा जरूरी नहीं है की आप अपनी बेसिक रिदम बदले आप जो ताल बजा रहे हैं उसको उसी रिदम में रखते हुए आप जो गाना है उसको आप पूरी मात्रा मात्रा दूसरे शब्द में उसको कर दो पूरा पूरा हो हो जाएगा जाएगा कोई एग्जांपल नौ स्टैमरिंग नहीं कर रहा है हमलिंग नहीं है लो यार कौन सा तो ये कुंड जैसे हमने कोई धूम बनाई उसमें से चाहिए पूरा हुआ पूरा हुआ ना अब इसको तोड़ना है, इसको हाफ कहीं कहीं करो गाते ना कर आप पूरा ले रहे हैं आपकी मात्रा पूरी तो है मात्रा कठिन तू है मेरा कमाए हम चल चल चल चल तू है मेरे बेटे कमाए हम खाये हम भी कर एकदम भई रहे एकदम भई रहे एकदम भई रहे तू तो कमाए हम खाए भा कर मेंट होता है। मतलब जैसे आप बात कर रहे तू कमाएगा हम खाएंगे हमारी गरीबी जाएगी अब जैसे ही आप आप ये इस तरह का का एक्सपेरिमेंट तो उसी उसी बात का, उसी बात को काट उससे मतलब गरीबी नहीं मिटेगी तेरे कमाने हमारे खाने से गरीबी नहीं मिटेगी ऐसा एहसास इतना सब बदलने से होने लग जाता समय हम खाए गरीबी मिठ जाए मेरा बेटा की हम खाए मेरी गरीबी मिठ जाए गरीबी मिठ जाए गरीबी मिठ जाए गरीबी मिठ जाए गरीबी भी जाए, भी जाए। भी जाए। ए, चल चल चल तो चल मेरे मेरे मेरे चल, चल, चल, चल, चल, माय हम खाए बाय फ्लेवर हुआ माफ़ इसके एक जिसमें छवि ये ये ये ठीक है छोड़ा मैंने एक बनाया लेकिन शायद उसमें फिट नहीं ले हो लेकिन मैं बताता कहाँ अगर आपको तो रोकना है तो कहाँ उसका हाथ उठता है या कहाँ आंख मुड़ती है उस हिसाब से आप उसको तोड़ते हैं या जोड़ते हैं में में दे रही लाइक उसमें है संभल संभल तो संभल कर कर कर कर कर कर चलो चलो चलो चलो चलो चलो देख देख देख तो तो और के बीच आंख का मूवमेंट मतलब जब गाना कंपोज होता है तो उसमें इस तरह का बारीकी का ध्यान रखना अच्छा होता है नाटक में कि कहां आप आंख उठाते हैं कहा रखते हैं तो मतलब नाटक का गाना नाटक का मूवमेंट बनने के बाद ही कायदे से बनता है और जो बनाता है या जो बना रहे हैं गाने तो तो नाटक तो का गाना कह रहा था।, था जब वो उसके पूरे जेस्टर पूरे हाव भाव से मिला हुआ की कहाँ आप उसे रोकेंगे तो वो इस वक्त वो ऐसे देखता है या ऐसे देखती है तो उस वक्त हम उस वक्त हमारा रुका रुका है है? है है या है। उस हिसाब से उसका नाक करना बड़ा आजा का कुछ बोल रहा रहा तो आवाज में में भी उसकी में भी उसकी लाइन वही नहीं मतलब जैसे तरेक्टर तरेक्टर जैसे तो कर रहा है। संभल कर संभल चलो देख कर चलो तो ये संभल कर चलो और देख कर चलो के बीच में उसका इधर है देखना तो उस बीच में दूसरी तरफ मुड़ेगी जब वो दूसरी तरफ मुड़ गई तब आएगा देख कर चलो तो उसके जो बनाया है उसमें ये ये गिना हुआ है कि इस बीच एक्शन होगा तब आएगा। इसका हम लोग में खासकर दिल्ली में काफी इसमें ध्यान रखते हैं इन सब बातों का कि कहाँ हमें टूटना है कहाँ जोड़ना है कहाँ क्या एक्सप्रेशन आ रहा है तो एक्सप्रेशन दबे नहीं एक्सप्रेशन को सपोर्ट करने के लिए फिर हम उसको इस तरह से कुछ सिर्फ दिल्ली में, में ही तो रखते है लोग आजाद होशियार लोग हैं इच्छा हो तुम भी रख लेना हर तरह के ऑडियंस है नहीं उसके पीछे एक कारण है जैसे आज कल कविता में एक ट्रेंड चला है अकविता का मतलब कि कविता में जो पुरानी कविता में जो क्वालिटी होनी चाहिए नई कविता में नहीं है इसी तरह जो नुक्कड़ नाटक में लोग आए वो हमारे जैसे हैं जिनको गाने वाने के बारे में ज्यादा नहीं मानता मालूम ही नहीं है लेकिन हमको भी अपने गाने बनाने पड़ते हैं हमको भी उसमें कहीं कहीं उसका इस्तेमाल करना पड़ता है रोचक बनाने के लिए नहीं लेकिन बात कहने के लिए तो फिर हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें तो गाने का हम इस्तेमाल करते हैं वो डायलॉग से बातचीत में ये बात होगी अब इसको अगर गाने के लिए। उसी को उस गाने में थोड़ा वो करते हैं ताकि हाँ। कोरस में आसानी से उठ जाए तो जब हम लोग करते हैं तो अच्छा अपने आप ये सब बातें उसमें आ जाती हैं क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं कि <laughs> <आगा ताल> <laughs> तो फिर हम उसी पर जाते हैं सिर्फ भाव भाव पर ध्यान देते हैं सुरताल का तो ज्ञान है नहीं तो उस हिसाब से वो एक नया तरीका खासतौर जो शहरों में नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं जहाँ पे पारंपरिक गानों का प्रचलन नहीं है वहाँ इस तरह का ज्यादा उपयोग तो क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ से हम रेडीमेड तो भी नाटक करते हैं तो पा। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है की अब वो वाली धुन पे इस पे कर दो या उस वाली धुन पे कर दो और सही माने में आदत ऐसी बन गई की हमें वो वाले गाने जचते भी नहीं है जो धुने पहले से तैयार है और आप शब्द फिट कर रहे हैं दिमाग भी नहीं चलता कि कहाँ फिट करें वो बिल्कुल दिमाग नहीं चलता और जब नाटक में भी आते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते क्योंकि आदत बन गई है इस तरह के उसमें हो सकता है वो मतलब दूसरे परिवेश में ना उतरे लेकिन जो शहरों का जो हम लोगों का परिवेश है उसमें ये तो उतर उतार रही है और दर्शक दर्शक भी उसको काफी हद तक एक्सेप्ट कर रहे इसके अलावा हमने सोचा था कि हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे कुछ गाने वाने बनाएंगे लेकिन अभी टाइम साढ़े बारह यही आपका खाना माने का तो रात का सेशन हम लोग रखेंगे अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग तरीके के जो हमने डिस्कस किया है किस तरह के होते हैं तो अलग अलग एक एक दो दो गाने सब लोग अपने अपने ग्रुप में तैयार करेंगे की, थे थे ना की दिवर्थी। दिवर्थी। वाले नहीं नहीं वो रोल सोचती थी रोलेश